हेलो राम राम साहब हाँ कालो राम बोल रहे मधुबन सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत शुभकामना धन्यवाद और सुनते रहो मुस्कराते रहो खुशिया मनाओ <laughs> जी हाँ रेडियो मधुबन आपका अपना रेडियो है दिल खोल के अपने दिल की बात सुनाते जाइए मुस्कराते जाइए रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो। नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर एफ मेरा गांव मेरांचल इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में हमारे साथ है महेंद्र ठाकुर जी जो गोंदिया महाराष्ट्र से पधा रहे हैं और 17 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और ख़ास ये माइक्रो बायोलॉजिस्ट हैं यानी जीवाणु विशेषज्ञ हैं हम खेती में जिस तरह के जीवाणु की बात करते हैं किस तरह से होना चाहिए और कौन से जीव किस तरह से खेती को मदद करते हैं ये सारी बातें इसकी जो टेक्निकल या कहो इसके बारे में अधिक जानकारी जो चीज़ें होती हैं इनके पास होता है और इन्होंने 17 साल काम किया इसके ऊपर और ख़ुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जैविक खाद बनाते हैं जैविक कीटनाशक बनाते हैं वो सारी बातें हम धीरे धीरे सुनेंगे लेकिन आज हम लोग बात करेंगे ख़ास जैविक खाद जैविक खाद क्या होता है कैसे बनाया जाता है और वो कैसे हमारे खेती में काम करता है कितना उसका फ़ायदा होता है और किस तरह से उसकी देख करना है ये सारी बातें आज के शो में हम करेंगे तो आप सभी की तरफ से महेंद्र ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में नमस्कार महेंद्र ठाकुर जी मैं जानना चाहूँगा ये जैविक खाद के बारे में आप जैसे कि बात कर रहे थे तो मैं चाहूँगा कि जैविक खाद की अधिक से अधिक पूरी जानकारी आप दें जी जैविक खाद जैसे कि हमने सुना है ये सूक्ष्म जीवाणुओं से बनते हैं जी जो पुरातन समय में हमारे धरती में भूमि के अंदर मिट्टी के अंदर ये नेचुरल तरीके से नैसर्गिक तरीके से इसकी साइकिल चलती रहती थी हुँ. लेकिन जैसे समय बदलते गया कुछ केमिकल्स का अति उपयोग करने से उस जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर की पोषक तत्वता कम हुई और कुछ रसायनों की वजह से हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु थे उनकी संख्या धीरे धीरे कम हुई आज हम देखते हैं कि ऐसे जीवाणुओं की संख्या पर ग्राम यदि हम देखते हैं तो बहुत कम हो गई जिस वजह से नैसर्गिक तरीके से खाद देने का काम जो ये जो जीवाणु करते थे वो कम हो गया और हमें अधिक से अधिक अभी बाहर के जो केमिकल्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना होता है अभी हम देखेंगे ये जो जीवाणु है इनको हम पुनः इस मिट्टी के अंदर में कैसे बढ़ाएं बढ़ाने के लिए हमें उनको बाहर से डालना होगा शास्त्रज्ञों ने पिछले कई सालों से अथक परिश्रम करके ऐसे कई जीवाणुओं को मिट्टी से खोज निकाला है जो हमारे लिए पौधों के लिए फायदेमंद है जिसमें खासतर पौधों को तीन केमिकल्स की जरूरत होती है जिनको तीन कंपोनेंट कहते हैं जैसे हम नाइट्रोजन के रूप में देते हैं फॉस्फेट के रूप में देते हैं और पोटास के रूप में देते हैं तो एनपीके के माध्यम से केमिकल फर्टिलाइजर्स बाजार में तो उपलब्ध हैं, लेकिन अभी ऑप्शन ऐसा है कि यही एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटास हम पौधों को जीवाणु के माध्यम से भी दे सकते हैं और ये यूरिया भी बहुत ज्यादा यूज होता है वो किस में ये यूरिया जो हम देते हैं ये एक केमिकल सिंथेसिस किया हुआ फर्टिलाइजर है जो इंडस्ट्री में बनता है और नाइट्रोजन देने का काम यूरिया से होता है लेकिन यूरिया जो है ये पूरा प्लांट्स ले नहीं पाता है अच्छा अच्छा क्योंकि इसकी मात्रा जो है बैग में लिखा ही होता है फोर्टी नाइट्रोजन अच्छा। यूरिया एक किलो लेंगे तो उसमें फोर्टी ही नाइट्रोजन मिलेगा और उसके बावजूद भी पूरा का पूरा प्लांट्स को नहीं मिल पाता नहीं। जैसे हम एक सिंपल बात करें कि मनुष्य को जैसे सुबह नाश्ता चाहिए चाहिए, चाहिए, चाहिए, चाहिए, चाहिए। फिर फिर भोजन रात में खाना और डेली चाहिए। प्लांट्स की भी एक अपनी सीमा होती है कि वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा अपना लेते जाता है लेकिन चूंकि ये हमें संभव नहीं है हम डेली उसको खाना नहीं खिला सकते तो किसान सब खाना एक साथ जमीन में डाल देता है जमीन में डालने के बाद मिट्टी में कई सारे करोड़ों जीवाणु होते हैं कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें जितना हम ये रासायनिक खाद डालते हैं उसका परिवर्तन होके ऐसे जो खाद जो है वो अनअवेलेबल मतलब अघुलनशील हो जाते हैं जिसके वजह से प्लांट्स पूरा उसको अपटेक नहीं कर पाता उसको पूरा ले नहीं ले पाता, नहीं पाता तो ऐसी समस्या होने की वजह से हम खाद बहुत डालते गए सालों से डालते गए लेकिन रिजल्ट आज हमें ये मिलता है कि दिनों दिन उसकी जो फ़ायदे होने चाहिए थे वो फ़ायदे कम होते गए उसकी यही वजह है कि उसको हम पर्याप्त मात्रा में से ज़्यादा दे दिए एक साथ दे दिए जिसको प्लांट ने ले नहीं सका पौधे ले नहीं सके तो यानी जो केमिकल या फर्टिलाइज़र हम लोग खेती में डालते हैं वो एक बार ही दे देते हैं जी और जिसके वजह से प्लांट जो है उसको पूरी तरह से ले नहीं पाता जितना उसको चाहिए रोज़ का जो चाहिए वो चीज़ें वो बराबर सिस्टमेटिक नहीं होता है जिसकी वजह से या तो हमारा क्वान्टिटी तो बढ़ जाता है लेकिन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो नहीं बनता है यानी गुणवत्ता वाला जो फसल हमको चाहिए था या हमको बाज़ार में बेचना था वो चीज़ें नहीं हो पाता बस क्वान्टिटी यानी एक लमसम ज़्यादा क्वांटिटी में हमको चीज़ें दिखती हैं और उन्हीं चीज़ों को देखकर हम खुश हो जाते हैं कि हमारा जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो काम कर रहा है या अच्छा है इसलिए हम बार बार यूज़ करते हैं जी लेकिन इसमें हम लोग को अभी क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में क्योंकि आज जो किसान हैं यूरिया या जो भी पोटास नाइट्रोजन आपने बताया वो सारी चीज़ें तो ख़रीद के यूज़ कर रहा है अब जहाँ पर बात कर रहे हैं आपकी जैविक खेती जैविक खाद की जी तो जैविक हाथ को कैसे इस्तेमाल करें और वो कै, कैसे वो बनाएं जी या इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं जी जी <laughs> ऐसे हैं अभी जो हमने देखा है तो जैसे हमारी भूमि की उर्वरकता धीरे धीरे कम हुई तो हम ये क्यों समझे कि आज से ही हम पूरे केमिकल बंद कर देंगे सिर्फ जैविक पे चले जाएंगे और डायरेक्टली 100 परसेंट हमें रिजल्ट मिल जाएंगे थोड़ा पेशेंस हमें रखने की जरूरत है हमने धीमी को मिट्टी को जैसे धीरे धीरे खराब किया वैसे धीरे धीरे उसको सुधारना है अच्छा, अच्छा। तो हम ये करें हमारे केमिकल्स की मात्रा हम धीरे धीरे कम करें और उसके बदले में जैविक खाद जो कई प्रकार के खाद है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे उनकी मात्रा हम बढ़ाए जमीन में डालते जाए तो क्या होगा जो असंतुलित ये जो हो रहा था वो संतुलन हो अच्छा, गया था इनबैलेंस इम्बेलेंस जो हो गया, गया।, जो हो गया था कि उसकी मात्रा ये जो संख्या जो कम हो गई थी ऐसे जीवाणु हमारे जमीन में बढ़ते जाएंगे और नैसर्गिक पद्धति से वो सारा काम करेंगे नहीं, नहीं। नहीं। आने वाले समय में धीरे धीरे वो हमारी जो बाहर की जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की और पोटास की और फॉस्फेट की ये रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और हमारी ज़मीन सुपीक बन जाएगी यानी आप कह रहे हैं कि जैसे वो इन हो गया है उसको फिर से बैलेंस में लाने के लिए शुरुआत में हमने थोड़ा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया एक गोनी दो गोनी एक बोरी दो बोरी तीन बोरी अब जो है बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो अब आपका कहना है कि हम लोग भले वो डायरेक्टली एक साथ बंद कर दे और फिर सीधा जैविक खाद यूज़ कर ऐसा नहीं करते हुए अगर हम लोग पाँच बोरी केमिकल या फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसमें से तीन गोनी कर दे चार कर दे फिर दो कर दे फिर एक कर दे ऐसा करते करते काम करें और उसके बाद है हम लोग फिर जैविक खाद को यूज़ करना शुरू करें जी हाँ अब यह सवाल आता है कि जैविक खाद जो है वो इतनी क्वान्टिटी में मिलेगा कहाँ से वो कई बार हम लोग रेडियो के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि आप जैविक खाद यूज करके खेती करें तो वो लोग एग्री होते हैं इस बात को आ, वो लोग समझते हैं कि हाँ ये ऐसे ही करना चाहिए लेकिन प्रॉब्लम वो हो जाता है कि जैविक खाद मिले कहाँ से ले कहाँ से और बनाए तो कैसे बनाए जी हाँ इसमें दो माध्यम है कुछ चीजें तो ऐसा है जो किसान अपनी थोड़ी सी टेक्निक यूज करके थोड़ा सा एक आधुनिक और थोड़ा सा साइंटिफिक दृष्टि से सोच कर, थोड़ा यदि अपना समय देता है और थोड़ा इंटरेस्ट लेता है तो 50 परसेंट से ज़्यादा खाद जो है वो अपने खेतों में अपने घर में अपने हाथों से जो नैसर्गिक संसाधन उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करते हुए वो कर सकते हैं तो वो कैसे हो सकता है जिसमें हम ये देखते हैं कि जैसे गोबर है गाय का गोबर है भैंस का गोबर है तो इन गोबर में बहुत मात्रा में कुछ जीवाणु होते हैं उनको बढ़ाने का काम करना है तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि गोबर को डायरेक्ट न डालते हुए उसको कंपोस्टिंग करना चाहिए कंपोस्टिंग करने में उसको आप छाव में रखें नीचे ऊपर करते रहिए और उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो है कम मात्रा में आप खरीदी करके लाइए और डालिए क्योंकि आप पूरा जितना किसान खरीदेगा ज़्यादा खरीदेगा उतना उसका प्रॉफिट कम होगा किसान को ये चीजें कम खरीदनी है और ऐसी चीजें वो उस कम्पोस्टर में डाले जिसमें कंपोस्टर के नाम से कुछ जीवाणु मिलते हैं जो खाद को अच्छी तरह सड़ाते हैं कुछ जीवाणु नैसर्गिक तरीको से भी तैयार किए जाते हैं जिसको अमृत पानी वगैरह कहा जाता है जिसमें कई प्रकार के आटे वो आपके अलग सब्जेक्ट में पूरा डिस्क्राइब किया जा सकता है कि वो कैसे तैयार करना जीवामृत का तो हमने डिस्क्राइब किया था बीच में पहले गुड़ और आपके अलग अलग पांच प्रकार के दाल जी हाँ और उन सभी को मिला के एक ड्रम में डालना है सात हाँ। दिन तक उसको बंद करके रखना है छांव में रखना है बंद मना इन्हें ऊपर से कपड़ा रखना है पूरी तरह से ढकना नहीं है और सूरज से बचा के रखना है सात दिन के बाद फिर आप उसको यूज कर सकते हैं इसके कहीं हम लोग ने बता दिए है तो उसी तरह का आप कहना चाहते हैं जी हाँ अभी ये जो टेक्निक जो बताई है ये बनाने की ये टेक्निक वो है जो आज इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है हमारे इंडस्ट्री में भी बैक्टीरियाज को फंगस को मल्टीप्लाई किया जाता है अच्छा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमको क्या देना होगा जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमको उसे उसका भोजन देना होगा तो भोजन में जैसे हमने आपने गुड़ डाला तो क्या किया फर्मेंटेशन करने के लिए सुगर दी नहीं, नहीं। आटे कई प्रकार के दलहन के आटे दिए जाते हैं जो हमें डालने हैं वो उसको या जो न्यूट्रिएंट्स उसका अन्न द्रव्य है और कुछ जो मिट्टी हमारे खेत की मिट्टी जो है जो उपजाऊ जमीन की मिट्टी हम डालते हैं तो मिट्टी वो कहता है कि उसके अंदर के जो जीवाणु हैं वो इस ड्रम में अपने आप बढ़ेंगे हमारे इंडस्ट्री में यही होता है लेकिन हम उसको एक अलग रूप देते हैं सोफेस्टिकेटेड करते हैं निर्जंतु किया हुई चीजें रहती है और उसमें हम उस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करते हैं और वही हम मार्केट में किसानों को देते हैं तो ये बनाने के लिए एक इंडस्ट्री बनाने के लिए कम से कम करोड़ों में खर्चा जाता है तो क्यों ना किसान अपना मेहनत देके उसका महत्व समझे कि इतना बड़ा काम किसान अपने खेत अपने में करे। अपने खेत में करे, अपने घर में करे। जी जी तो ये बहुत अच्छा हो सकता है जी जी <laughs> तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे तो नाइट्रोजन की बात कर रहे थे तो नाइट्रोजन देने के लिए जैसे एजोटोबैक्टर एक ऐसा जीवाणु है जो मुक्त रूप से जमीन में डालने के बाद वो आपको एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेगा और प्लांट को देगा हमने सभी ने सुना है कि नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है हवा में लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन देना है तो हमें केमिकल के माध्यम से देना क्यों क्योंकि उसका कन्वर्जन जो है रूपांतर करने का काम जो है ये सूक्ष्म जीवाणु करते हैं दूसरे आते हैं कि कुछ जो फसलें होती हैं जिनको हम लिगुमिनस प्लांट कहते हैं लिगुमिनस प्लांट मतलब जो द्विदल वनस्पति कहते हैं जिसके दो फाक होते हैं फाग होते हैं हाँ जी तो उनके अंदर में जैसे चना है सोयाबीन है बरसीम घास है चौलाई है तो ऐसे इसके लिए कुछ ऐसे विशिष्ट जीवाणु हैं जो उनके जड़ों के अंदर जाते हैं जड़ों को इन्फेक्शन करते हैं वहाँ गठान तैयार करते हैं इसीलिए किसान यदि अपने खेत का चना खोद के देखेगा तो उसके चने के अंदर में जितनी ज्यादा गठाने होगी उतना पौधा वो स्ट्रांग होगा तो और सबसे अच्छा पहले कहा भी जाता था कि आप ये इस तरह की फसलें बोए जो ल्युगुमिनस प्लांट है जो हवा से नाइट्रोजन लेगी प्लांट को देगी दे। और जमीन में भी रहेगी उसके बाद की जो यदि फसल लगाई जाए तो उसमें उसका नाइट्रोजन कंटेंट भी ज्यादा होता, होता है तो ऐसे इस बैक्टीरिया को राइजोबियम बैक्टीरिया कहा जाता है जिसको साइंटिस्ट लेबोरेटरी में तैयार करके फिर किसान भाइयों को दिए जाते हैं इसी तरह से अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया होते हैं अगर हम सोचें गन्ने की खेती है तो गन्ने के खेत में गन्ने का प्लांट का एक विशेष ही होता है कि उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है वहाँ साधारण दूसरे जो बैक्टीरिया है वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो हमारे साइंटिस्ट ने ऐसा बैक्टीरिया को उसके निकाला जिसको एसटोबैक्टर कहा जाता है कि वो पर्टिकुलरली उस गन्ने के पौधे में जाएगा वहाँ अच्छे से ग्रो होगा और वहाँ जैसे जैसे वो बढ़ेगा प्लांट को नाइट्रोजन देने का काम करेगा इसी तरह जैसे हम धान की खेती करते हैं जहां पानी बहुत सारा जमा रहता है जहां कीचड़ वाली जमीन वाली है जमीन। तो ऐसे जो एजस्पेरुल नाम का जो जीवाणु है वो कम हवा में भी अच्छा कार्य करता है क्योंकि जहां पानी भरा रहेगा वहां ऑक्सीजन लेवल कम होगी तो इस ऑक्सीजन लेवल जहां कम है ऐसे जगह पर भी एच एस पेरुलम नाम का जीवाणु जो है वो अच्छा काम अच्छा। करता है तो इसी तरह से ऐसे बहुत सारे जीवाणु जो है हमारे यहाँ पर भी विदेशों में भी इसका उत्पादन होता है हमारे देश में भी होता है और जिसकी मात्रा जो है कई कम मात्रा में हम उसको यूज़ करके अपनी फसल को अच्छा बना सकते हैं महेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई अगर हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आपको जो बातें समझ में आ रहा है या कार्यक्रम कैसे लग रहा है इसके लिए आप एसएमएस कर सकते हैं या फ़ोन भी कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे और बात भी कर सकते हैं कि आपको किस तरह की खेती लगानी है जिसमें जैविक खाद की अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो कैसे बनाना है या किस तरह का जीवाणु आप बाज़ार से ख़रीद के उपयोग में ला सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए भी कॉल कर सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर या फिर आप एस कर सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं महेंद्र ठाकुर जी से जो गोंदिया से पधारे हैं और जैविक खाद या जैविक कीटनाशक के बारे में इनके पास बहुत अच्छी जानकारी है सत्रह साल से इस फील्ड में काम करते हैं और खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जैविक खाद बनाते हैं जैविक कीटनाशक भी बनाते हैं तो उनसे हम वो जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से जैविक खाद का उपयोग अपने खेती में करें जैसे कि हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले महेंद्र जी ने बहुत सारी बातें बताई और जैसे कि हमने देखा कि जीवाणु जो खाद हैं रेजोबेक्टम एजोटोबेक्टर ट्रैकोडरमा ये सारी चीज़ें जो है ये कैसे काम आता है वो हमने सुना कि किस तरह से वो ऑक्सीजन लेवल या नाइट्रोजन लेवल का जो बैलेंसिंग है खेती को कैसे देते हैं वो सारे चीज़ें हमने देखा अलग अलग खेती में जहाँ पर पानी ज़्यादा हो तो वहाँ पर कैसे काम करता है तो वहाँ पर कौन से जीवाणु यूज़ करना चाहिए वो सारी बातें हमने जाना और हमारे राजस्थान में जाना ख़ास कर पर लोग खेती करते हैं मोस्टली सूखा होता है क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है पानी की हमेशा थोड़ा सा होती है तो यहाँ पर हमारे जो किसान भाई हैं वो एरंडी जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं माना ज़्यादा खेती एरंडी का करते हैं तो अब हम लोग पर्टिकुलर उसी चीज़ पे बात करें जहाँ से हमारे किसान जो सुन रहे हैं एरेंडी अगर वो लगाता है एरंडी के लिए किस तरह के जीवन यूज़ करें कितनी मात्रा में यूज़ करें कैसे यूज़ करें वो सार पर्टिकुलर हम जानना चाहेंगे अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा महेंद्र जी कि जैसे हम लोग समझो हमारे किसान है जिसके पास एक हीड़ जमीन है और उसमें वो एरंडी लगाना चाहता है आप बताइए कि उसमें किस तरह से वो जैविक खाद का इस्तेमाल करें और कैसे उसकी शुरुआत वो करें जी हाँ एरंडी के बुवाई के पहले ज़मीन की जुताई की जाती है और फिर बोने से पहले जो हम बिजाई रखते हैं जो बीज बोने का समय रहता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण समय होता है बीज को बीज उपचार करके हम यदि लगाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को रोका जा सकता है अच्छा सबसे पहला यानी जो बीज है उनका एर का उसको अगर उपचार कर ले जी हाँ तो वो बहुत अच्छा हो सकता है एक पहला स्टेप ये है जी हाँ तो इसको प, उपचार कैसे करें उसको जैविक तरीके से उसके उपचार करने के एक दो तरीके ऐसे हैं बिजाई जो आती है तो वो तो हम अपने घर की बिजाई पिछले साल की रखे हैं तो वो क्वालिटी उसकी अच्छी हो वो अच्छे जगह सूखे हुए जगह में रखना चाहिए ताकि आप जब बोएंगे तो उसमें ज़्यादा नमी ना हो लेकिन बोने से पहले उसको हम जीवाणु का प्रयोग करते हैं या जीवाणु का उप, उपयोग करते हैं लेप लगाते हैं तो ये जीवाणु सीधे उस रूट झोन तक जहाँ उसकी जड़ें रहती वहाँ जाता है अभी हम थोड़ी एक बात सोचें एक एकड़ बोने के लिए हमको बीजाई की मात्रा बहुत कम लगेगी अगर हम ये जीवाणु बीजाई को लगा दे तो किसानों के लिए बहुत आसान होगा लेकिन अगर बीजाई को नहीं बोते हैं तो इतने जीवाणु आपको पूरे खेती में डालने पड़ेंगे तो एक एकड़ खेती में डालना मुश्किल, का, मुश्किल काम है। थोड़ा ज्यादा और उसमें जीवाणु जो है वो ज्यादा लगेंगे लगें। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम बीजाई का उपचार करें और उसके बाद ही बीज उपचार के बाद ही उसको बोए बीज उपचार के लिए इसका एक प्रमाण होता है तो जैसे हमें कुछ कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में जो बैक्टीरिया मिलते हैं तो एक होता है जो नाइट्रोजन देने के लिए दूसरा है पोटास के लिए और फॉस्फेट के लिए तो फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया ये पी के नाम से पीएसबी कल्चर के नाम से जाना जाता है और ये सभी खेतों में या सभी फसलों के लिए हम दे सकते हैं तो ये 10 से 15 ग्राम या 20 ग्राम पाउडर फॉर्म में है तो इसे एक किलो के हिसाब से प्रति किलो 10 से 15 ग्राम पाउडर अब ये पाउडर फॉर्म में है और इसको हमें बीजाई को लगाना है तो ड्राई कैसे लगेगा तो इसमें एक काम करें हमारे घर में गुड़ होता है गुड़ का थोड़ा पानी बनाए और थोड़ा पानी से उसको नरम कर दे करें, गीला गीलाएगा और, गीला तो और गुड़ जो है और उसी तरह जैसे हमने पी एस बी लिया उसके साथ में पीएस बी के साथ में लगाते समय हम एजोटोबैक्टर जीवाणु को भी एक साथ लेकर लगा सकते ये लगाने के बाद इसको हम थोड़ा देर छाव में सुखा दे। इसके साथ साथ और भी जो समस्या आती है वो है हमारी जमीन के अंदर में लगने वाली फफूंद जिसको हम फंगल, डिसेस फंगल कहते हैं इसके कई सारे बीमारी जो फंगस की है वो जमीन से उत्पन्न होती है क्योंकि हम रोग जिसको क्योंकि जड़ गलन रोग ये ऐसा होता है ये रहते हैं हमारे जमीन में इसके जीवाणु कई सालों तक जिंदे रहते हैं तो अभी ये फसल आपकी निकल गई लेकिन अगर वो बीमारी से ग्रसित था तो अगले साल भी उसके जीवाणु वहां रहते हैं इसीलिए जब बिजाई के समय ट्राइकोडर्मा नाम की जो बुरसी है फपुंद है जो बुरसी नाशक का काम करता है फपुन नाशक का काम करता है तो इस फपुन नाशक को इसी तरह एजोटोबैक्टर और पीएसबी एच की तरह बीज उपचार करेंगे तो ये ट्राइकोडर्मा जो है हमारे क्रॉप का जैसे कि हम कहे इंश्योरेंस हो जाएगा उसमें जड़ गल, जड़ गलन वाली बीमारियां आगे आने की समस्या खत्म हो जाएगी और ट्राइकोडर्मा के बारे में मैं एक बताना चाहूँ ये और एक अच्छा है कि ये हम तो आपके खेत में जो कचरा था हाँ हाँ। जो वेस्ट मटेरियल था उसका विघटन करने का काम करता है अच्छा इसके अंदर में ऐसे कुछ हार्मोन्स और सेकेंडरी मोटेबोलाइट जिसको कहते हैं मतलब अन्य द्रव्य और भी जो सिक्रेशन होते है बैक्टेरिया से जो ग्रोथ प्रोमोटिंग है मतलब हमारी फसल को बढ़ाते हैं तो ऐसी ट्रीटमेंट करने के बाद इसकी हम बुवाई खेत में करें बुवाई होने के बाद इसके ऊपर बाद में कुछ समय के बाद में कुछ ऐसी कीड़े का उपद्रव होता है जिसको हम कैस्टर सेमिल ऊपर कहते हैं तो वो कैस्टर सेमिल ऊपर मतलब सीधी भाषा में एक इल्ली होती है जो इन पत्तों को खाती है अच्छा, अच्छा। फूलों को खाएगी और फल को खराब करेगी तो इससे बचने के लिए वैसे तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है अगर हम चाहे तो नाम का बैक्टीरिया इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है लेकिन हमारे किसान भाइयों को ये यदि उपलब्ध ना हो या न मिले तो वो अपने खेतों में अपने घर में नीम अर्क नीम का ऑयल इस तरह के या एजाडेरेक्टिन जो नीम से निकला हुआ है या दस्पर्णी अर्क इस तरीके का अर्क निकाल कर यदि स्प्रे करता है तो इस कीड़े के ऊपर उसका काफ़ी प्रभावीपन से नियंत्रण कर, कर सकते नियंत्रण कर सकते हैं तो ये हो गई हमारी पहली स्टेप्स हो गई कि उसको हम खाद कौन से दें दूसरा हो गया उसके ऊपर यदि इस तरह की ये जो बीमारी आती इल्ली आती हैं, तो उससे कैसे बचा जा सके तो दो चीज़ें आपने बताया एक तो बीज उपचार करना है उसमें आपने जो बताया कि एक केमिकल जीवाणु आता है जी। वो जीवाणु गुड़ के साथ मिला 15 से 20 ग्राम आप मिला वो उसका जो है बीज उपचार कर सकते हैं और साथ ही साथ उसी समय अगर आप ट्राइकोडर्मा भी यूज़ करते हैं वो वही 15-20 ग्राम तो वो भी एक अच्छा होता है कि जड़गलन रोग आगे चल के उसमें नहीं आ उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और जब उसको फिर हम लोग इस तरह के बीज उप्राप्त उपचार करने के बाद जब ज़मीन में बो देते हैं जी। बोने के बाद फिर आपने बताया कि जो इल्ली का प्रवाह होता है जैसे खेत आने लगता है फस पौधे बड़े होने लगते हैं तो उस समय इल्ली का प्रॉब्लम हो सकता है और वो हमारे फसल को ख़राब कर सकती हैं तो उस समय आपने बताया कि वो नीम का अर्क और नीम नीम और कंपोनेंट मार्केट में मिलता हो। मिलता हो, अच्छा, तो अच्छा तो वो भी ले सकते हैं नहीं।, नहीं तो फिर ये जो नहीं अर्क जो होता है तो वैसा वो किसान खेत में तैयार कर सकता है उसका विधि क्या है इसका विधि ऐसा है जिसमे एरण्डी के पत्ते सीताफल के पत्ते और तुम्हारे दूसरा उसमें थोड़ा सा गुड़ और गाय का गोबर गाय का गोमूत्र ऐसा एक साथ डालकर उसको 10 दिन तक सड़ाने का है और सड़ने के बाद में उसमें से जो पानी निकलेगा नहीं। नहीं। उसको दो लीटर पानी सौ लीटर पानी दो, दो लीटर ये दवा दो लीटर वो निकला हुआ, निकला अर्क उसका आर्क। अर्क अर्क सौ लीटर पानी में डाल के हम उसको स्प्रे कर सकते हैं अगर यहाँ मुझे पता नहीं यहाँ ड्रिप है या नहीं अगर ड्रिप ड्रिप यदि है तो इसको हम ड्रिप से भी चला सकते हैं तो जिससे कि बहुत सारी बीमारियों का उसमें रोकथाम किया रुक्थाम जा सकता।, सकता है तो चलिए किसान भाई आप अगर सुन रहे हैं तो मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा जो इल्ली का प्रभाव पड़ता है उससे बचने के लिए आप जो है नीम का तेल का उपयोग कर सकते हैं नीम का तेल और फिर जैसे कि अभी महेंद्र जी ने बताया कि आप दस अर्क जिसको कहते हैं ये आप अलग अलग पत्ते जो है नीम के पत्ते या फिर सीताफल के पत्ते सारे एरेंडी के पत्ते और कुछ गोबर गुड़ ये सब चीज़ें मिलाकर एक डब्बे में रख सकते हैं और फिर उससे जो पानी निकलेगा उससे जो अर्क निकलेगा वो आप दो लीटर जमा करके सौ लीटर पानी में मिला के उसको स्प्रे भी कर सकते हैं नहीं तो आप अगर ड्रिप इरिगेशन आपके पास अवेलेबल है आप अगर करते हैं आपके पास है डीप इरिगेशन, तो उसमें भी आप देख सकते हैं तो इससे जो है बाहर से जो इली का प्रभाव उसके ऊपर फसल के ऊपर आता है वो कम हो जाएगा उसके ऊपर नियंत्रण हो जाएगा ये आपका सेकेंड स्टेप है जहाँ पर आप सेफ्टी मेजर्स को यूज़ करेंगे अब आगे <laughs> आगे ऐसा है किसानों के पास बहुत सारे सोर्स नेचुरल रिसोर्सेज क्या है जी जी वो हमें देखना है ज़मीन के अंदर में खाद तो हमें डालना है तो किसानों के पास यदि गाय हैं भैंस हैं या बैल हैं तो इनके गोबर को डाइजेस्ट करके बुआई से पहले वो हमें खेत में डालना है वो इसीलिए कि खेत में एक बार बिजाई डालने के बाद पौधे आने के बाद इस खाद को बाहर से डालने का कोई मीनिंग मतलब, मतलब नहीं है वो जमीन के अंदर जाना चाहिए गोबर खाद की संकल्पना ऐसी है कि वो सिर्फ खाद नहीं है वो एक सॉइल कंडीशनर है सॉइल कंडीशनर मतलब आपके मिट्टी को अच्छा, अच्छा बनाएगा। मिट्टी का काम है मिट्टी के अंदर एयर रहनी चाहिए जिसमें ऑक्सीजन रहे मिट्टी के अंदर में पानी ऐसी पकड़ के रखना नहीं चाहिए पानी निकल जाना चाहिए यदि ज़्यादा पानी है तो दूसरा ऐसा है मिट्टी ने पानी होल्ड भी करके रखना चाहिए जिसको हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं एक मिट्टी ऐसी होती है कि वो ऊपर का पानी जाने नहीं देगी पानी पकड़ के अगर पानी चला गया तो डायरेक्ट सूख भी जाएगी तो गोबर खाद है या फिर हरी खाद है इसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो पानी को ज़्यादा समय तक पकड़ के रखता है हमने देखा है आपके एरिया में पानी की वैसे ही समस्या है ये ऐसे एक्सपेरिमेंट कई एक्सपेरिमेंट किए गए जिसके अंदर केमिकल एक जगह डाला गया और एक जगह गोबर खाद डाला गया है और दोनों का देखा गया है तो अगर ऊपर से हम पानी डालते हैं तो जिसमें गोबर खाद या हरी खाद डाली गई है उसमें पानी वो ज़्यादा समय तक पकड़ के रखता पकड़ के है।, है अगर उसमें थोड़ी पानी की कमी भी गई तो भी तो फसल भी मरती नहीं है लेकिन जहां हम केमिकल्स का प्रयोग करते हैं पानी की कमी से कई बार ऐसा होता है कि इधर खाद डाले पानी की कमी हो गई तो फसल को नुकसान हो जाता है तो ऐसे गोबर खाद को कंपोस्ट करके उसको अच्छे तरीके से सड़ा करके उसमें कुछ जैसे हमने वो कहा अमृत पानी वगैरह इसमें डाल के फिर ये बुआई के पहले हम खेत में डालें और मिक्स कर दें जमीन के अंदर चला जाए और फिर हम रोपाई करें तो उसमें ज़्यादा समय के लिए अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं ये हुआ आपने की बुआई के पहले जमीन को तैयार करने के लिए आप गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं कंपोस्ट गोबर का या फिर आप उसमें जीवामृत का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी ज़मीन एक अच्छी तरह से तैयार हो जाए और फिर उसके बाद आप बुआई करें तो आपका जो फसल है गारंटेड मुझे लगता है कि अच्छी गुणवत्ता वाली फसल आने की पूरी पूरी संभावना है तो चलिए डॉक्टर मैं ये पूछना चाहूँगा महेंद्र जी कि अभी हमने एर का जो है एक एकड़ में बुआई कर दी और फिर उसके बाद वो फसल आने भी लग गया और उसके बाद हमने अर्क का भी इस्तेमाल कर लिया अब फिर इसके बाद इसके बाद वैसे ज्यादा ये नहीं होता है एक होता है कि कभी-कबार उसमें बुरसी का प्रकोप भी आ सकता है कभी कभार, कभार। ज्यादा नहीं है सबसे ज्यादा तो उसमें जो इल्ली का जो है वो ज्यादा नुकसान दे दे देता है।, है तो वो उसी काम हमने यूज कैसे करना है फवारे कैसे करना है उसका बनाना वो हमने बता दिया जी हाँ जी हाँ तो मैं अभी समय बहुत हो गया है तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर हम लोग चाहेंगे इजाज़त अगले एपिसोड में कुछ नई बातें इसी तरह के करेंगे जैसे कीटनाशक के बारे में आप सोचते होंगे कि उसके लिए बताया नहीं तो उसके बारे में भी हम लोग आने वाले एपिसोड में बात करेंगे तो अभी मुझे और महेंद्र जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार नमस्कार मधुबन सुनने वालों को